सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग अपने सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं उनका सम्मान करते हैं उनका स्वागत करते हैं और उनके जीवन के कुछ खास अनमोल अनुभव आप तक इस शो के माध्यम से पहुंचाते हैं तो आज के सलामी ज़िंदगी को सजाने के लिए हमारे साथ कल्याण भाई और प्रेम बहन हमारे बीच में है दोनों ही पति पत्नी हमारे बीच में स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं और मुझे खुशी हो रहा है उनको इंट्रोड्यूस करने में और कल्याण भाई सेवेंटी रनिंग है और प्रमिला बहन सिक्सटी सेवन रनिंग है और इतने उम्र दराज होने के बाद भी बहुत ही खुश रहते हैं मस्त रहते हैं अपना सेहत का ख्याल करते हुए अपनी जीवन की आगे की यात्रा बहुत ही सुचारू रूप से चला रहे हैं तो आप सभी की तरफ से कल्याण जी और प्रेम बहन का बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में थैंक यू बहुत बहुत स्वागत है आपका सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और कल्याण भाई मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि सेवेंटी रनिंग में भी आप बहुत ही अच्छे हेल्दी वेल्दी लग रहे हैं और खुश रहते हैं तो इसका जो राज है वो क्या है वो खुशी की जो खुराक है खुशी है जी जी, जी। इसलिए खुशी की बात है और वही रस्ते पे चलते है तो रास्ता थोड़ा सहेज हो जाता है अच्छा अच्छा आप सदैव खुशी की बातें याद करते हैं खुशी की खुराक खाते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं और अच्छा जीवन जी रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आपका सेवेंटी रनिंग है और हमारे साथ पहली बार मेरी और आपकी मुलाकात हो रही है और हमारे जो रेडियो मधुबन को इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी आपकी आवाज से पहली बार रूबरू होने का मौका मिल रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए ऐसे तो अपना जन्म हुआ कच्छ में भूज के नजदीक में छोटा सा गाँव हुए उसका नाम है माधापुर अच्छा उधर हम पढ़ाई किया प्राइमरी स्कूल में सरस्वती प्राइमरी स्कूल था उधर पढ़ाई करके फिर छोटा था छः साल का तभी अपने पिताजी के साथ नेहरो चले गए केनिया नहीं, नहीं। फिर वहाँ से आगे की पढ़ाई आगे की पढ़ाई की और वहाँ से फिर हम लंदन चले गए अच्छा। पिताजी वापस इंडिया आ गए हम लंदन वहीं पर आगे लंडन चले गए उधर फिर काम करने लगे हम By trade telephone engineer है अच्छा, अच्छा। और British Telecom में काम काम करते थे अच्छा, अभी हो गया साल हुआ 37 and half year काम किया उधर अच्छा अच्छा भी अभी भी है। है। अच्छा एक बात मैं पूछना जैसे ब्रिटिश टेलीकॉम में आपने लंडन में काम किया और भारत में आप रहे हुए भी हैं और अभी भी भारत आए हुए हैं तो वहाँ जो काम करने का जो तरीका है और भारत में काम करने का तरीका क्या डिफरेंस बता सकते हैं हाँ हाँ जरूर बता सकते हैं क्योंकि हम यहाँ जब भी आए थे घूमने तो बी में भूज का टेलीफोन एक्सचेंज है उसमें इंक्वायरी किया।, किया था और घूमा था और देखा था कि यहाँ पर कैसे काम चलता अच्छा, है अच्छा हाँ हाँ। और वहाँ पर कैसे काम चलता है हाँ हाँ। यहाँ पर सब लोग काम करते हैं उसका तरीका डिफरेंट है हाँ। और वहाँ पर यू कैट पेश पेश हो जाते आप जो फील्ड में हो इक्विपमेंट जो आप काम करते हैं उसमें आप ट्रेन होते हैं और ए टू सेड आपको मालूम होता है यहाँ पर छोटा छोटा होता है लेकिन मेरे को मैंने देखा कि उसमें डिसिप्लिन बहुत नहीं है अच्छा च्छा, च्छा, ये डिफरेंस है वो डिफरेंस है क्योंकि वहाँ आप जाओ तो जॉब जो, जो आपको दिया जाता है वो ए टू सेड कम्पलीट करना पड़ता है यहाँ पर मैंने सोचा देखा के एक सेशन वही करता है और दूसरा कुछ और कोई करता है अभी तो थोड़ा डिफरेंट हो गया उधर भी क्योंकि जो जॉब करते हैं मल्टीटास्क बोलता है जिसको अभी चेंज हो गया पहले डिफरेंट था अभी थोड़ा डिफरेंस हो, हो गया है क्या थोड़ा सा डिफरेंस किस तरह का पहले प्रीति सलीकोम गवर्नमेंट की थी अभी प्राइवेटाइज हो गया है अच्छा अच्छा हाँ तो अभी क्या करता है कि मैन पावर के लिए आपको सब आपका जो पर्टिकुलर साइड है वो सब काम करना पड़ता है ओ, अच्छा पहले यूर स्पेशन एक ही, ही चीज जो आपको बताया गया था तो उसमें आप मास्टरी हाँ, करके उसी काम को पूरा करना पूरा करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पर आ जाती है हाँ, हाँ। अभी responsible... रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पर आती है आप थोड़ा कर लो दूसरा कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अच्छा, पास अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा पहले खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, और अभी टेकिंग आप उसका कमल लेते थे कि ये मेरा डिपार्टमेंट में इसको अच्छी तरह से लुकावटा करूंगा देखो देखपाल करूंगा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कल्याण जी मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं और उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा देश और विदेश में किस तरह के काम काज होते हैं और वहाँ ट्रेंड क्या है वो हमने देखा कि आपने कहा कि वह आप से काम करते हैं और पूरा जो टारगेट उनको दिया जाता है हाँ। एक दिन का वो पूरा करते हैं और भारत में थोड़ा सा लूज आपने देखा है कहीं ना कहीं कुछ काम छोड़ हाँ। भी देते हैं दूसरे पर भी थोप देते जी हैं।, जी हैं तो ये चीज़ें आपको देखने को मिला और ये डिफरेंस आपने बताया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चलिए आगे बढ़ते हैं और सेवेंटी रनिंग में आप हेल्दी वेल्दी हैं और सेवेंटी रनिंग के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि सत्तर साल पहले आप जहाँ पर आपका जन्म हुआ कच्छ में गुजरात में तो उस समय का जो वो आपका जन्म स्थान के बारे में थोड़ा सा बताइए उस समय कैसा था तभी तो गांव भी छोटा था और टेक्नोलॉजी भी कम थे जी जी गांव में लाइट थी लेकिन पानी की सुविधा नहीं थी अच्छा, तभी तभी कुएं से पानी निकालते थे अभी देखा तो अभी तो लाइट आ गया है कटरिंग सिस्टम आ गई है इंटरनेट आ गया है सब कुछ है अभी तो <laughs> शॉपिंग मॉल भी हो गया अच्छा अच्छा एक गांव शहर में ट्रांसफर ट्रांसफर हो हाँ, गया। हो गया <laughs> हो गया और भूज के साथ अब जुड़ गया है अच्छा भुज के साथ ही जुड़ गया है, गया है हाँ। अगर आप भूज से निकले <laughs> माधापुर तो ऐसा नहीं लगेगा कि गांव पहले दूर था तो अभी तो कट्ठा हो गया लगता ही नहीं दूर है चलिए माधोपुर की कुछ यादे ताजा करी आपकी बचपन की आप तीन साल साल के थे तब वहाँ पर जो खेल खेलते थे यहाँ ऐसे गिल्ली डंडा खेलते थे अच्छा बारिश के टाइम में नदी में नहाने जाते थे अच्छा, तभी अच्छा। तक तो दफा दफा नदी में पानी रहते थे इस दफा पानी नदी में है ही नहीं सब सुख क्या है और कभी कभी वहां से निकल के स्कूल से निकल के वारी होती है ना हाँ उसमें चले जाते थे अच्छा बगीचे में चले बगीचे में कुछ मिल जाए <laughs> आम या कुछ खाने के लिए। जी जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने है आपने बताया और उस समय का अगर आ, मैं कहूं कि ऐसे गांव का एक परिवेश अलग होता है जहाँ लोग मिलजुल के रहते हाँ, हैं और हाँ। त्योहार वगैरह होते हैं हाँ, तो सब कट नाच गा से तो उस समय का जो सेलिब्रेशन की कुछ यादें हो आपके पास तो जरूर बताए तो हम लोग जन्माष्टमी या ऐसा कुछ बड़ा त्यौहार आता था हम देखते थे कि क्या होगा क्या खाना मिलेगा बच्चे अच्छा, अच्छा। लोग खोते है तो तभी नए कपड़े और खाने की बात होती है ना वो हम देखते थे कि जब भी आएगा कुछ ना कुछ नया मिलेगा <laughs> त्यौहार में आपकी अपनी खुशी थी कि आपको कपड़े और खाने को क्या नया चीज़ मिलने वाला है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आप सुनाए हैं रेडी मोदी नाइनटी पॉइंट पर सलामी जिंदगी और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ कल्याण जी और प्रेम जी बहन हमारे साथ हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं तो मैं अब प्रेम बहन से जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए okay. जो गांव में माधापुर में जी जी छोटी थे, थे, थे तभी हम नर्सरी में जाते थे अच्छा, अच्छा। छे साल के हुए तभी तो एक पहली पेल, करते हैं ना तो वो किया था और फिर हम गए अच्छा नायरु भी नायरुभी गए नायरु में वहाँ पढ़ाई किया फिर हमारा जो दादी माँ होते हैं ना बड़े तो वो उसको ठीक नहीं था तो हम देश में आए माधापुर में और फिर वहाँ हमको थोड़ा स्ट्र, स्ट्रगल होना आ, क्या मेहनत लगती थी कि जो वो टाइम में तो कुआं में पानी, पानी अच्छा हम हाँ हमको वो नहीं आता था तो ऐसे धरसी से निकालना तो वो तभी में पंद्रह साल की थी अच्छा अच्छा हाँ। तो फिर हमको निकालना नहीं आता था तो हमारी फैमिली में होते थे गाय भी होती थी हमारे और हम वो चारा लेने जाते थे अच्छा किसी के साथ अच्छा। तो वो भी हमने काम किया है क्या खेती का काम खेती हाँ। का थोड़ा, थोड़ा थोड़ा काम अच्छा किया है आपकी पढ़ाई कब हमारी स्टॉप हो गई थी फिर यहाँ वापिस आकर फिर हमने पढ़ाई शुरू की गाँव में अच्छा अच्छा में हाँ, फिर आपने पढ़ाई हाँ, और साथ में वहाँ तो गाँव में ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाई नहीं पढ़ाते है ना तो हमारे माता पिता बोलते पढ़ो पढ़ना और हमारी ग्रैंडमा बड़ा दादी, दादी माँ मा, वो बोले कि नहीं लड़कियाँ को नहीं पढ़ाना है ज़्यादा इतना हाँ तो हम ऐसे चलते तो मैं, हमने पढ़ाई तो पूरी किया था आ, फिर हमारे आ, जो हमारा जो सगाई के थे ना टीका नहीं, वो पहले से किया था अच्छा अच्छा बचपन में बचपन में ही, ही।, में ही सगाई हो गई थी हाँ तभी वो टीका किया था अच्छा, सगाई ने तो टाइम से ऐसे कि हमने शादी पीछे गांव पेरेंट्स का माता पिता हाँ माता पिता उसका सहयोग से हाँ तो वो वहाँ था माधापर में तो इसलिए शादी हमको माधापर में करनी पड़ी ओके हाँ, <laughs> तो हमको सभी वो लाइफ देखना पड़ा अच्छा अच्छा दादी को संभालना पड़ा हाँ, को देखना पड़ा हाँ, अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप पढ़ाई करते करते जो है घर का काम भी करते थे खेती बाड़ी भी देखना पड़ता था और ये चीजें नहीं आती थी, थी लेकिन किसी से आपने सीखा और सीखा हाँ, ये काम ऐसे करना ऐसे खेती हमारी नहीं थी तो हमको जैसे कि लीज़ पे लेते हाँ, थे, थे, दूसरे की खेती करा होता थोड़ा अच्छा, टाइम थोड़ा टाइम प्रेम बहन हाँ। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है है। अपने बचपन की यादें गांव हाँ। के बारे में आपने बताया बहुत ही अच्छा लग रहा है आप दोनों से मिलकर हाँ। और मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागणों को भी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से जो है सिक्सटी प्लस होने के बाद भी बहुत ही अच्छी तरह से आप अपने बचपन को याद रखें अभी तक और ये खुशी है मुझे तो फिर से मैं कल्याण जी से जुड़ना चाहूँगा कि जीवन में काफ़ी ऐसी चीज़ें आती हैं करियर के बारे में भी हमारी चीज आती आज जैसे करियर की बात अगर हम लोग करें तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है बहुत सारे ऑप्शंस हैं बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर युवा काम कर सकता है अपने करियर को फ्रेम कर सकता है और सब ओपन है जी है। आज किसी भी युवा को अगर पूछेंगे क्या बनना चाहते हैं अगर वो बनना चाहता है उसके लिए सब चीजें जो है दरवाजे खुले दरवाजे खुले हैं लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटी <laughs> का लेना पड़ता है अगर छोड़ दे तो फिर नहीं मिलता है <laughs> अच्छा आपके अगर मैं बात करूं तो युवा अवस्था में जब आप पढ़ाई कर रहे थे में और पढ़ाई करते करते अपने को तो इलेक्ट्रॉनिक में बहुत इंटरेस्ट था अच्छा लेकिन अच्छा। सबको दूसरी फील्ड में डालना था अच्छा उसको आर्टिटेक्टर साइड में डालना तो हमने ट्रांसमेंट किया डिप्लोमा किया तीन साल का फिर लंदन आए तो छोड़ दिया सब अच्छा और इलेक्ट्रॉनिक साइड में चले गए अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा में जब तक थे थे तो वो सारी चीजें करते जी हाँ। अच्छा। प्लान ड्रॉ करना है और मकान का वो करते थे अच्छा अच्छा लेकिन काम नहीं किया था सिर्फ पढाई की थी अच्छा अच्छा और वो खत्म हो गया वहां से निकल के लंडन आ गया लंडन फिर चांस लग गया मैं अकेला ही था यहाँ मेरी फैमिली में पहले में लंदन में आया से अच्छा अच्छा तो मैंने सोचा ये साइड में चले जाए और पहले तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का किया थोड़ा उसके बाद टेलीकॉम में लगा जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो उसमें आप आगे बढ़े आगे चले गए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा भारत की जो परिवेश है या फिर जब विदेश में गए तो कुछ अपने विचार या फिर वहाँ पर एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगा आपको या कुछ डिफ्रेंस ऐसे लग रहा था वो तो नए देश में जाता है तो एडजस्ट होना ही पड़ता है क्योंकि <laughs> इंडिया से जब भी हम केनिया गए के तभी वहां की रीत का एडजस्टमेंट हुआ पच्चीस साल तक वहां रहा अच्छा, अच्छा। फिर वहां से निकल के लंदन आया तो वहां की रीत और यूके की रीत डिफरेंट होती अच्छा, है उसके साथ एडजस्ट हाँ।, हाँ जी हाँ सब काम करने का ढंग रहने का सब कपड़े का सब जुदा हो जाता है ना आ, चेंज हो जाता है हाँ और क्लाइमेट वो जो रूथ है उसका भी अच्छा प्रभाव पड़ता है ठंड पड़ती है तो आपको कपड़े ऐसे पहनना पड़ता है सही बात है। क्योंकि हाँ। इंडिया से नहरू जाते तभी थोड़ा ठंड होता है हाँ। उधर से लंदन जाता तो उससे ज्यादा ठंडी ज्यादा ठंड होता है, होता है। <laughs> तो तभी तो अपने को अच्छी तरह से जैकेट जूते सब उसी तरह से पढ़ना पड़ता है जब भी विंटर होता है जब भी क्या बोलता है ठंडी ठंडी होती है तभी आपको ठंडी का कपड़ा पहनना पड़ा धूप होता है तभी धूप का <laughs> <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और फ्रिक्वेंसली जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो अपने कपड़े भी बदलते हैं और एक बात और पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग आ, इंडिया में जिस तरह से हम लोग रहते हैं और फॉरन में जब आप रहते हैं तो क्या डिफरेंस फील करते हैं कैसा आपको लगता है हाँ, ज़्यादा अच्छा लगता है याता तो उधर ही रहेगा जिधर आप बहुत टाइम रहते हैं उसकी सिस्टम को एडप्ट कर लेते हैं हाँ, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ जी क्योंकि वहां डिसिप्लिन है हाँ, जो ऑफिस में काम करवाना है तो आप जाओ अपॉइंटमेंट लेकर जो काम करवाने हो जाता है पेपर वर्क से जो करना है यहाँ पर हम आते हैं तो बात दूसरी होती है <laughs> यहाँ पेपर नहीं चलता आदमी को पेपर वर्क लेकर जाते फिर <laughs> कल आना परसों आना टाइम का कोई वैल्यू नहीं है वहां पर टाइम का वैल्यू है अगर 9 बजे का टाइम अपॉइंटमेंट दिया है तो आप 9 बजे पहुंच जाओ उसके पीछे जाओगे तो नहीं ले गए यहाँ तो 9 के 8 बजे जाकर बैठे फिर भी कुछ नहीं होता वो हमने देखा है जो भी गवर्नमेंट ऑफिस जो भी ऑफिस में काम करवाना है तो बहुत तकलीफ होती है फॉरेनर को लीगल काम होता है फिर भी कुछ ना कुछ तकलीफ हो जाती है क्यों हो तो मेरे को नहीं मालूम है अभी तक नहीं पता चला नहीं चला <laughs> हम सोचते हैं कि क्या बात है यहां पर <laughs> जी कल्याण जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया विदेश और देश के बारे में आपने बताया आइए आगे बढ़ते हैं और जीवन में कई बार हमारे जो है संगीत जो है गीत वगैरह जो है हमें बहुत अच्छा लगता है छुट्टी का दिन हो या फेस्टिवल का समय हो उसमें हम लोग म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो आपके जीवन में संगीत के साथ आपका कैसा ताल्लुक है किस टाइप के गीत आप पसंद करते हैं थोड़ा सा बताइए अपने रहते विदेश में लेकिन सुनते सब हिंदी अच्छा, हिंदी और गुजराती सॉन्ग अच्छा गाने सुनते हैं हा, हाँ हाँ मोल तो ऐसे क्लासिकल मेरे को बहुत पसंद है अच्छा अच्छा क्लासिकल गीत बहुत सुनते हैं फॉक्स सॉन्ग हाँ। और क्लासिकल सब ऐसे ही। अच्छा एक क्लासिकल गीत जो बहुत अच्छी है आपको हमेशा सुनना पसंद करते हैं उसका एक लाइन बताइए अभी तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचिए आप मैं तब तक प्रेम बहन से बात करते हैं आप सोच के गाना बताइएगा आप सुनाए हैं रेडुमो नाइनटी पॉइंट पर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को कल्याण जी और प्रेम बहन हमारे साथ हैं और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मैं चाहूंगा प्रेमबेन आप अपने बारे में जैसे कि गीत की बात अगर शुरू हो गई है तो आपको किस टाइप के गीत पसंद आते हैं कौन से गाने आप सुनते हैं उसके बारे में बताइए मैं तो ऐसे भगवान का गीत होता है भजन ज्यादा भजन और वो मेरे को ज्यादा पसंद है अच्छा अच्छा आ, आ, आ। कौन से भजंस आप सुनते थे संगीत में मेरे को ये मीरा का बहुत पसंद था ऐसे गीत मेरे को अच्छा, कहते जैसे के केते, तुमने रात गवाई सोए के, के, के।, के दिवस गवाया खाए के तुमने रात गवाई तो दिवस गवाया खाए गए हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बजले जाने रात गंवाई लगन लगा के मुख से कठना बोल रे बाहर के पट बंद कर ले अंतर के पट खोल रे माला फेरत डूगुआ गया न मन का फेर रे मन का पे रे हाथ मन का छोड़ दे हाथ का मन का तोड़ दे, दे मन का मन पापे गे सुनेरात गवाया तोड़ गे दिवस गंवाया खाए जन्म अमोल था कौड़ी बदले जा रवाई को के सुख में सुमिरन तब करे सुख में करे न को रे जो सुख में सुमिरन तो दुख का है तो सुख में सुमिर किया दुख में करता याद रे दुख में करता याद रे कहे कबीर दाद की कबीर दास की कौन सुने पर रात गंवाई थो तो के दिवस गवाया खाए के तीरा जन्म कमोल था हड़ी बदले जाने रात गंवाई आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन एफएम सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते अच्छा अच्छा बहुत लगता था कि हमारा इतना अच्छा जीवन है तो हम जो उसको वेस्ट ना करें करे ऐसे फालतू में समय ना बिता दे तो ऐसे मेरे को बहुत जैसे उसका वर्ड था वो बहुत अच्छा टच करता था कुछ भी जी जी और स्कूल टाइम में जैसे कि आप कविता वगैरह भी लिखते थे हाँ। उसके बारे में बताइए आप कहाँ कहाँ कविता लिखे किस टाइप हाँ। के लिखे और क्या करते थे उसके जी ओके हाँ। मेरे को ऐसे तो पढ़ाई में बहुत था कि हम डॉक्टर बने अच्छा मेरे को वो बहुत थे पर हमारे जैसे के नहीं हो गया लाइफ में कि पढ़ाई नहीं पढ़ पढ़ सके वो समय नहीं पढ़ाते थे वो समय नहीं पढ़ाते थे ना तो इसलिए हमने पीछे हमारे हम रेडियो बुज में करते थे अच्छा अच्छा रेडियो में कार्यक्रम का, करते हाँ तो उसमें जो स्टोरी के थे जैसे कविता कविता कहानी कहानी हम देते थे तो सभी को अच्छा लगता था अच्छा। बच्चों को कहानी सुनाए तो वो हम देते थे कैसे देते थे मतलब वहाँ स्टेशन में कैसे जाना हुआ आपका ऐसे बाजू में सामने एक भुज के कपल थे आहा, आहा। तो बोले कि आप तो बहुत अच्छा लिख वो करते हो स्टोरी बनाते हो तो सुनाते हो तो आप भी आ जाओ भुज में अच्छा आप बताओ आप दो रेडियो में तो हम ऐसे जाते थे तो बहुत टाइम नहीं थोड़ा टाइम जाते, हाँ, जाते थे वहां तो जैसे कि फैमिली में थोड़ा वो जाने का फ्री नहीं होता है ना गाँव में इसलिए छुपी छुपी जाते थे <laughs> <laughs> कितने प्रोग्राम्स किया आपने में, में? तो मैंने काउंट तो नहीं किया है पर ऐसे कर, करती थी जैसे आ, दो वीक में एक दफा जाए और करके ऐसे-ऐसे हाँ, अच्छा हाँ। अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और आइए आगे बढ़ते हैं फिर से हम जुड़ते हैं कल्याण जी के साथ और वो ज्ञाना सोच के रखे होंगे <laughs> कल्याण जी ऐसे <laughs> <laughs> तो बहुत है लेकिन एक ही सॉन्ग है वही मेरे को बहुत पसंद है अच्छा थोड़ा सा गा के सुनाइए एक लाइन पिंजरे के पछी रे कल्याण जी और आगे सुनाइए अच्छा ठीक है फ्रेण जी सुनाइए पिंजरे के पंचीरे, तेरा तरदन जाने तरजी जाने को बाहर से तो खामोश रहे तू बाहर से तो खामोश रहे तू भीतर भीतर रोए रे के भीतर भीतर रो दर्द न जाने को कह न सके तू अपनी कहानी तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे न सके तू अपनी कहानी तेरी भी पंखी क्या रे विधि विभिन्न तेरी कथा लिखी आंसू में कलम डूबो तेरा दर्दन जाने को तेरा दर्दन जाने को चुप के चुप के रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे चुप के चुप के रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे ये पत्थर का देश है पगले कोई न तेरा होए तेरा दरगन जाने गोए पिंजरे के बंखीरे तेरा दर्दन जाने गोए तेरा दर्दन जाने गोए के है, आप सुने रेडियो मत वाइन पॉइंट फोर सुनते रहो मस्कर रहो चलिए तो बहुत ही प्यारा सा गीत कल्याण जी ने याद कराया हिंदी मोटिवेशनल गीता है ये पिंजर के पंछी बहुत ही प्यारा सा गीत उस समय बहुत लोग सुनते थे आज भी लोग सुनते हैं और गीत के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हम अपने दर्द जो है हमारे जीवन में काफ़ी दर्द होता है हमें लेकिन उसको कैसे हम बयां कर सकते हैं ये पता नहीं चलता लेकिन गीत कहीं ना कहीं हमारे भावनाओं को सपोर्ट करते हैं और हम अच्छा फील करते हैं इसलिए गीतों को सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं दर्द वाली जब बात आती है तो बहुत सारी ऐसे सिचुएशन आते हैं हम लोग किसी की बीमारी में या किसी की नौकरी के बारे में हम सोचते रहते हैं लड़का होता है तो उसकी नौकरी के लिए चिंता हो जाती है बेटी होती है तो बाप को फिर उसकी शादी की चिंता हो जाती है तो ऐसे कई चीज़ें जो हैं धीरे धीरे जीवन में अलग अलग पड़ाव पर हम लोग अलग अलग तो आपका जो बहुत ज़्यादा जो फेस करने वाली फेस तो नहीं कहेंगे लेकिन जो हाईटेक जिसको कहते हैं प्रेशर पॉइंट जिसको कहते हैं वो कब था ओ अभी सात साल के पहलेन बेंजी का ऑपरेशन किया हुआ था ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया लेकिन उसके बाद ब्लड प्वाइजनिंग हो गया था अच्छा, तो बेंजी ऑपरेशन होने के बाद हाँ ऑपरेशन हो गया दोपहर को रात को फिर को, थोड़ा तकलीफ हो गया ब्लड प्वाइजन हो गया तो फिर मेरे को सुबह फोन आया हॉस्पिटल से कि आपकी धर्मपतरी कोमा में चली गई है अच्छा अच्छा तो कोमा में से निकलने में उसको तीन हफ्ता लगा अच्छा वीक्स पूरा तीन वीक ओ। पूरा वो कोमा में ही थी और डॉक्टर को कुछ मालूम नहीं था कि क्या कर, हो रहा? क्या हो रहा है निकलेगी कोमा से बाहर या नहीं वो भी मालूम नहीं था अपने को तो बोल दिया था कि चांसेस बहुत कम है आप सब सब सगे संबंधी को बुला लो उसको दे तो ये ऑपरेशन कहा लंदन में हुआ था? लंडन में अच्छा, तो फिर उसके बाद उसके बाद तीन हफ्ते के बाद ओ, तीन हफ्ता आपने कैसे निकाले वो तो अभी भगवान जाने जी जी जी ऐसा जोग में रहते थे और में भी सब भाई बहनों का कुछ सहयोग मिलता था, था। उससे टाइम निकल गया और फिर और तीन हफ्ते के बाद आई धरती पर वापस <laughs> और फिर से वापस और तीन मास में आईसीयू में रहकर फिर रिकवर होके आई एक्चुअली में हुआ क्या था उसको कोलाइटिस क्या बोलता है कैंसर हो गया था अच्छा इंटेस्टाइन का अच्छा अच्छा तो काटा और फिर उसमें से कुछ रोग ब्लड में चला अच्छा, इसलिए वो ब्लड पॉजिटिव हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया हमारे साथ कल्याण जी मुझे लगता है कि हमारे जीवन में इस तरह के कई पड़ाव आते हैं जहां हमको अपने अंदर जो है सहन करने की शक्ति बढ़ाना पड़ता है और उस समय हमारे सगे संबंधी परिवार वाले जो है हमें काफी मदद, मदद करते, करते हैं करते। उनका सहयोग उनका आना जाना भी हमें शायद रिलीफ देता है अगर उस समय कोई न मिले तो हम शायद लगता है की पत्नी के साथ पति को शायद भी हो सके प्रेशर बहुत हो जाता है यहाँ एक बहुत ही अच्छा मैसेज और एक अच्छा मैसेज ये है कि मैं चाहूँगा हमारे इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं जब भी परिवार में किसी को भी कुछ होता है तो हम लोग चाहे फिजिकली वहाँ पर उपस्थित हो ना हो लेकिन फ़ोन से तो ज़रूर बात करके हेलो हाय है करके उनकी हालचाल जरूर पूछा करें ताकि जो व्यक्ति उनको संभाल रहे हैं उनका केयर कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा वरना बड़ा मुश्किल होता है कि हम ऐसा अगर नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए भी बड़ी मुश्किल हो सकती है कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या कुछ हो जाए और कोई हमारे सपोर्ट में ना आए ये तो मुश्किल होता है तकलीफ दहे या दर्द वाला जो समय है उसको कहते हैं कि हम लोग हॉस्पिटलाइजेशन होता है और काफ़ी बड़ा ऑपरेशन जब होता है तो उसमें बड़ा टेंशन होता है तो जीवन के हर पड़ाव को हम लोग पार करते जाते हैं सफर में तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन हैं रेडमोद वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो फर में गुजर जाते हैं जो चढ़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं उम्र भर चाहे कोई पुकार रख करना वो फिर नहीं आते से घर बनाने न दो लो करना पड़े याद में जिंदगी रोक लो रूठ सर गुण न दो बाद में प्यार के चाहे जो हजारों चाह I'll be there. चलता ही रहता है रुकता नहीं एक पल में ये आगे निकल जाता है आदमी टी से देख पाता नहीं और पल देव मंजर बदल जाता है एक बार चल जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम वो, वो फिर नहीं आते फिर नहीं आते जिंदगी के सफर में गुजर जात है जो मजा वो फिर नहीं आते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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और हमारे साथ कल्याण जी और प्रेम जी बहन है उपस्थित सेवेंटी रनिंग में भी कल्याण जी अच्छी तरह से उनकी आवाज़ अच्छी है बहुत ही हेल्दी वेल्दी है और खुश रहते हैं उन्होंने सीक्रेट बता दिया कि वो खुशी की खुराक खाते हैं तो इसीलिए वो अच्छा रहते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग सभी लोगों का एक सपना होता है कि विदेश जाएँ तो मैं चाहूँगा कि आप विदेश में काफ़ी समय से रह रहे हैं वहाँ पर जॉब भी किया आपने तो नेहरू भी फिर उसके बाद केनिया फिर उसके बाद लंदन आप गए तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा हमें भी घुमाइए अपने शब्दों से कि नेहरो कैसा है केनिया कैसा है लंदन कैसा है नायरो है। है। तो नायरोल क्लाइमेट वाला जगह है यहाँ अपने हिंदू भाई बहुत रहते हैं अच्छा अभी इंडिपेंडेंस हो गया फिर थोड़ा चेंज हो गया लेकिन पहले सब एडमिनिस्ट्रेशन और हिंदू और पंजाबी लोग सब लोग ऐसे हमने स्टडी उधर प्राइमरी स्कूल किया हाई स्कूल किया फिर आर्किटेक्ट ड्राफ्समैन का किया उसके बाद स्टडी कंप्लीट करके हम ईस्ट अफ्रीका के ही चाइकिंग टूर किया था अच्छा। नैरोवे से निकल के रिफ वैली नकूरू गए से आगे निकल के फिर युगांडा में गए जिंजा जिंजा से निकल के कंपाला कंपाला से निकल के लेक विक्टोरिया में से पोर्ट बैल से ऊपर टंजानिया में चले गए बुकोबा नहीं। बुकोबा से वापस मुआन्जा मुआवजा से निकल के शिलगा जो डायमंड माइंड से टंजानिया की उधर से डडोमा वहां से मोर टारसलम कैपिटल है टनझनिया का वहाँ थोड़े दिन रहे फिर वहाँ से निकल के टांगा आए टांगा से निकल के फिर वापस केनिया में मुम्बास आए अच्छा अच्छा अच्छा मुम्बाशा के निकल के फिर रस्से वो हुई जो शाह नेशनल पार्क के बीच में आता है उधर से नेहरू भी पहुंचे ऐसा दो मंथ का टूर करके ही चैकिंग करके वापिस नेहरू दिया वहाँ के गाँव के लोग बहुत अच्छे और दयालु है भोले है हुँ, हुँ. लेकिन टाउन का आदमी थोड़ा गड़बड़ हो जाती है अच्छा, अच्छा, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है तो वहाँ का जो विलेज है और भारत का जो विलेज है उसमें क्या डिफरेंस बता सकता है सिमिलरी है, ऐसा हाँ। तो सिमिलर ही है उसका स्वभाव सब गांव का विचार ऐसा होता है ना कि सबके साथ कट्ठे रहते हैं लेकिन जब भी सिटी में आते तो खुद का करता है कंपटीशन बहुत हो जाता है <laughs> और चोरी का भी थोड़ा डर रहता है अच्छा अफ्रीका में चोरी का ऐसा भी बहुत डर रखता है अच्छा अच्छा वहां से फिर निकल के हम लंदन आए अच्छा। लंदन में तभी थोड़ा जब ऐसा तो हमने स्नो देखा ही नहीं था जब उधर अच्छा, अच्छा। लैंड हुआ उस दिन ही स्नो पड़ रहा था अच्छा, अच्छा अच्छा तो हमने सोचा क्या है ये ऐसा कॉन्ट्रास्ट है ना एक जगह में आपने कुछ देखा नहीं हो और वो चीज चीज ऐसा सामने आ जाए सामने आ जाती है तो फिर लगता है ये सुनो ऐसा है क्या फिर वहां पर देखने लायक क्या है लंदन में देखने लायक है मैडम टूजोड है <laughs> जो मीन मीन का वैक्स का जो पुतला बनता है जैसा <laughs> गांधी जी का है नेहरू का है अभी तो अमिताभ ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय सबका शाहरुख खान सबका बन गया है टावर ऑफ लंदन में है कोहिनूर हीरा जो इंडिया से ये लोग ले गए रानी के मुघटन में डाला है वो उधर म्यूजियम में रखा है। हाँ म्यूजियम हम्म टावर लंदन का जो म्यूजियम है ना उसमें उस रखा हुआ।, हुआ है अच्छा फिर देखने के लिए टावर ब्रिज है जो लोग बोलते के लंदन ब्रिज है लेकिन लंदन ब्रिज नहीं है और टावर ब्रिज है अच्छा अच्छा जो न्यूज में दिखाते हैं ना हाँ हाँ जो खुलता है खुलता है हाँ। उसका असली नाम टावर ब्रिज है अच्छा अच्छा और लंदन ब्रिज और पकिंगम पैलेस है जहाँ महारानी रहती है हु। पार्लियामेंट हाउस है उसके नजीक में वेस्टर्न एबी है जिधर सब क्वींस का शादी वादी उधर होती है हु। लेकिन प्रिंस की इधर हुई थी प्रिंस चाल की हुई थी सेंट पोल कैथीड्रल में और टफाकर स्क्वायर है जिधर वो बड़ा नेल्सन पिलर लगा हुआ है और फुआरा लगा हुआ है जब दिवाली का अपना प्रोग्राम होता है तभी लंदन का मेयर है और टफाकर स्क्वायर में दिवाली का सेलिब्रेशन उधर होता है अच्छा <laughs> चली, चली। और उधर ब्रह्मा कुमारी भी उस मेले में भाग लेती है अच्छा दिवाली में चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया थोड़ा सा हमें भी यात्रा कराया आपने फ़ॉरन कंपनी शब्दों से अच्छा लग रहा है आप सु हैं रेडोमोट वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को और कल्याण जी अपने जो विदेश यात्रा के बारे में और उन्होंने जो जो एरिया देखा है उसके बारे में उन्होंने बताया है तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग कुछ नई चीज़ें सुनते हैं नई जगह के बारे में जानते हैं तो खुशी होती है तो आइए आगे बढ़ते हैं तो पूरे फैमिली में कौन आपके फैमिली में जो आपको बहुत पसंद करता है या आप जिनको पसंद करते हैं उनके बारे में बताइए ऐसे तो भाई है बहन है या पिताजी है सबसे ज्यादा क्यों क्या है? लेकिन अपना जीवन ऐसा खास तो फ्रेंड की साथ ही बहुत पड़ा हुआ है अच्छा अच्छा। जो लगाव था वो फ्रेंड की साथ चासी था क्यूँके फैमिली के साथ अपना था लेकिन जो बात फ्रेंड को बोल सकते है वो फैमिली में, में बात करने में थोड़ी दिक्कत होती है जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ये फैमिली के साथ तो आपका प्यार है ही है लेकिन जब भी कोई बात बतानी हो तो वह फैमिली से ज़्यादा आप फ्रेंड्स को बताना उनके साथ शेयर करना अच्छा आपको लगता था इसलिए आपको फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं आप सुन रहे हैं रीडमोट वन नाइनटी पॉइंट फोर सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हमारे साथ कल्याण जी हैं जिनसे हमारी बातें हो रही हैं आइए आगे बढ़ते हैं प्रेम जी बहन से फिर से हम सुनेंगे उनकी कुछ खास अनुभव आपके पूरे परिवार में आपको कौन ज़्यादा अच्छा लगता और क्यों लगता हमारा माताजी हमको ऐसे बहुत अच्छे लगते थे क्यों अच्छे के लगते? हमको अच्छा समझाते थे कि हमको फैमिली में अच्छी तरह से रहना और किसी को दुख नहीं देना किसी सभी के साथ मिल सा मिलजुल मिल कर रहना कुछ हो कुछ भी हो जाए तो आप थोड़ा सहन कर लेना ऐसे ऐसे अच्छा, अच्छा। हमको वो सिखाते थे कि आप ऐसे रहेंगे तो हमार आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी अच्छा, अच्छा। और फ्रेंड भी थे अच्छा, अच्छा। तो कहीं तो वो भी सीखने का मिलता था उसके साथ भी सही बात है हाँ। बहुत ही अच्छी बात आपने शेयर किया हाँ। और मुझे लगता है कि सभी लड़कियों को जो है उनके माताजी के साथ जो लगाव है वो होता ही है और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और धीरे धीरे बड़े होते तो मम्मी आपकी फ्रेंड बन जाती हैं हाँ। उनसे काफ़ी चीज़ें जो है आप खुल के बोलते हैं हाँ। तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे आप कैंसर जब आपको हुआ उस समय आप अपने आप को कैसे मेंटेन कर देते हमको जैसे कि हम हमको थोड़ा आपको पता था कि आपको कैंसर है हमको थोड़ा दर्द पेट में दर्द होता था तो हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने हम सिस्ट जो बताया कि ये ये हो रहा है तो उसने बोला कि हम आज ही चेकिंग में आपको भेजते हैं तो वहां चेकिंग किया उसने तो वो बोले कि आपको तो कैंसर है तो हमने बोला कि ओके तो वो क्या करना है अभी क्या करेंगे तो बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन में मैं तो हमको ऐसे जैसे कि डर नहीं था कि ये ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा कैंसर है तो वो हमको फील नहीं था अच्छा फियर नहीं डर नहीं हाँ डर नहीं था, नहीं था। नहीं। तो उसने दो वीक ऐसे तो बहुत टाइम लगता हो और हम भगवान को बहुत याद करते थे तो उसके ऊपर बहुत भरोसा था तो उसके हमने बोला कि जो होगा वो अच्छा ही होगा ऐसे तो अच्छा हमारा विचार ऐसे पॉजिटिव था तो इसलिए जल्दी जल्दी सब कुछ अपॉइमेंट भी मिल गया और दो वीक में ऑपरेशन करना का बीस फिक्स हो, फिक्स हो गया हाँ तो फिर हम ऑपरेशन के टाइम जैसे कि भगवान को हम याद करते करते हैं ना तो याद करते करते ही हम भगवान को बोला कि आप आप हमारे साथ हो तो हमको सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा तो ऐसे हम हमको पूरा विश्वास था जैसे ऑपरेशन पूरा हो गया, फिर रात में ब्लड हो गया, तो में चले गए। वो अवस्था कैसी थी मन... क्या था कि धीरे धीरे मेरे को ऐसे फील होता था कि कुछ हो रहा है ऐसे लगता था कि मैं कहा जा रही हूँ अच्छा ऐसे लगता था कि अभी कहा जा रही हूँ मेरा फील नहीं होता था बहुत तनखा तनखा और कोई वो कहते हैं कि फील नहीं होता था तो हम कोमा में पीछे चले गए पीछे पता नहीं पड़ा कोमा में आप देख भी नहीं पाते नहीं सच अच्छा, आपको मालूम नहीं होता कुछ क्या, क्या हो, हो रहा है कुछ भी नहीं पता नहीं ऐसा एस... होता है कि बॉडी पड़ी हुई है लेकिन अच्छा। चलती नहीं है चल कुछ नहीं होता फिर कैसे फील हो मना जिंदा है मरा है कैसे मालूम पड़ता उसने तो जैसे मशीन मशीन लगाया था सारा हुँ, हुँ, तो हमको तो कोई फील नहीं था क्योंकि ब्रीदिंग भी नहीं कर पाते ना हाँ, हाँ, तो सारा मशीन हाँ उसने होल लग किया था यहाँ हाँ, करके ट्रेक्यो फिर, ट्रेक्यो करके फिर हाँ, हाँ, उसको हाँ, मशीन से, हाँ, से कर और फिर तो जैसे तो जैसे कि बॉडी आइस जैसी बन जाती है ना हाँ, हाँ, कुछ भी हिल भी नहीं पाते हाँ, तो दिन के बाद मेरा हुआ आगे हाँ, वापस हाँ, क्योंकि हमारा पति हाँ, और बच्चे तो थोड़ा घबरा गए थे अभी तो इस डॉक्टर ने तो बोल दिया है कि ये नहीं रहेंगे आ, वो दो, दो दफा बोल दिया था डॉक्टर अच्छा, ने अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो फिर उसको तो पीछे <laughs> परिवार ने सहयोग दिया सहयोग आपको हाँ, इसीलिए आप हाँ, बहुत अच्छी हाँ, बात आपने बताया बहुत ही अच्छा शेयरिंग आपने किया आपने ऑपरेशन के बाद ट्वेंटी वन डेज तक आप कोमा में रहे उसके बाद वापस आए परिवार का प्यार और उनकी ईश्वर के ऊपर श्रद्धा वो आपको वापस खींच के लाई बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आप हैं रेडियो एफएम पर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को और हमारे साथ कल्याण जी और प्रेम जी बहन है जिनसे हम बात कर रहे हैं तो कल्याण जी जाते जाते मैं कहूँगा की रेडियो के माध्यम से आपको काफी लोग सुन रहे हैं थैंक यू कई बार होता है ना कोई वर्ड हमको टच करता है शब्द जो है कुछ शब्द जो है प्रो स्लोगन सुनते हैं या कुछ जैसे बड़े बड़े लोग लिख के जाते हैं वो स्वामी विवेकानंद की कुछ लिखते हैं वो सारी चीजें हमको टच करती है तो ऐसा कौन सा एक शब्द है जो आपको बहुत टच करता है जीने की प्रेरणा देता है ऐसी कौन सी लाइन है खुश रहो खुशी देत देो अच्छा हाँ, अच्छा वही है खुश रहो और खुशी बांटते रहो ये लाइन आपको बहुत अच्छी लगती है और ये मोटिवेट करता है जी और आपको हमको तो जैसे कि हमको भगवान ने इतनी खुशी दी है जी जी, जी। सभी को खुश खुश खुशी मिले ऐसी आप करते हैं। शुभकामना हमारे सभी के लिए है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बातें हैं, बहुत ही अच्छा जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और आपकी शुद्ध भावना है जो खुशी आपको मिली है वो पूरे विश्व के सभी मनुष्यों को मिले ऐसी शुभ आप करते रहते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है आप सुन रहे हैं रेडमोस वन नाइनटी पॉइंट फोर पर सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही और मैं कहूँगा सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में कल्याण जी आप आए और प्रेम जी बहन आप भी आए आप दोनों और अपने एक्सपीरियंस को आपने शेयर किया इस कार्यक्रम के माध्यम से और मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को आपके शब्दों से आपके भावों से उनको बहुत प्रेरणा मिल रही होगी और उन्हें कहीं ना कहीं जीवन जीने की एक नई प्रेरणा मिल गई होगी ऐसी शुभ मैं करता हूँ और आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही और फिर अगले हफ्ते संडे फिर से हम मिलेंगे सलामी जिंदगी में किसी और मेहमान के साथ आप सुनाए हैं 90.4 मधुबन सुनते रहो, रहो।, रहो मुस्कुराते रहो सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो खजाना खुशी का मुस्कुराते गाते रहो गाते रहो गुनगुनाते रहो गाते रहो गुनगुनाते रहो मिलन प्यारे प्रभु से मना थे रहो मिलन प्यारे प्रभु से मना थे रहो सदा खुश रहो